संक्षिप्त महाभारत पर्व, आदि गुण प्रकृति के नाम तथा परमात्म के ज्ञान की महिमा। जी ने कहा महर्षियों रज और तम इन गुणों का सर्वथा पृथक रूप से वर्णन करना असंभव है क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न अर्थात मिले हुए देखे जाते हैं ये सभी परस्पर रंगे हुए एक दूसरे से अनुप्राणित अन्यश्रित तथा एक दूसरे का अनुसरण करने वाले हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस जगत में जब तक तमोगुण और सतव गुण है जब तक तमोगुण सत्व गुण है तब तक, तक रजोगुण की भी सत्ता रहती ही है ये गुण सदा साथ रहते साथ ही साथ विचरते समूह बनाकर यात्रा करते और संघात अर्थात शरीर में मौजूद रहते हैं ऐसे होने पर भी कहीं इनमें से किसी की न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता इस विषय का यथावत वर्णन किया जाता है जोनियों में जहां तमोगुण की अधिकता होती है वहां रजोगुण और सत्य की कमी समझनी चाहिए मध्य श्रोता अर्थात मनुष्य योनि में जहां रजोगुण की मात्रा अधिक होती है वहाँ तमोगुण और सत्य गुण की मात्रा बहुत कम हो जाती है इसी प्रकार देव ज्योनियों में जहाँ सत्य गुण की वृद्धि होती है वहां देखी जाती है सत्व गुण इंद्रियों के उत्पत्ति का कारण है उसे वैकारिक हेतु मानते हैं वह इंद्रियों और उनके विषयों को प्रकाशित करने वाला है सत्वगुण से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गा उच्च लोकों को जाते हैं रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद एवं आलस्य आदि में स्थित हुए तामस मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते नीच योनियों अथवा नरकों में पड़ते हैं शुद्र में तमोगुण की छत्री में रजोगुण की और ब्राह्मण में सत्गुण की प्रधानता होती है इस प्रकार इन तीन वर्णों में मुख्यता ये तीन गुण रहते हैं तमोगुण, गुण और रजोगुण ये सर्वथा पृथक पृथक हों ऐसा कभी नहीं सुना गया सूर्य का प्रकाश सत्य है उनका ताप रजोगुण है और अमावस्या के दिन जो उन पर ग्रहण लगता है वह तमोगुण का कार्य है इस प्रकार सभी ज्योतियों में तीनों गुण क्रमशः प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं गुणों के भेद से दिन को भी तीन प्रकार का समझना चाहिए रात भी तीन प्रकार की होती है तथा मास पक्ष वर्ष ऋतु और संध्या के भी तीन तीन भेद होते हैं तीन प्रकार से दान दिए जाते हैं तीन प्रकार का होती है भूत वर्तमान भविष्य धर्म अर्थ काम प्राण अपान और उदान ये सब त्रिगुणात्मक ही है इस जगत में जो कोई भी वस्तु भिन्न भिन्न भिन स्थानों में भिन्न भिन्न भिन प्रकार से उपलब्ध होती है वह सब त्रिगुण में है सर्वत्र तीनों गुणों की ही सत्ता है ये तीनों अव्यक्त स्वरूप है सत्व रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है प्रकृति को तम अव्यक्त शिव धाम रज योनि सनातन प्रकृति विकार प्रलय प्रधान प्रभव अप्यय अनुद्रिक्त अन्यून अकंप अचल ध्रुव सत, असत और त्रिगुणात्मक कहते हैं अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को इन नामों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो मनुष्य प्रकृति के इन नामों सत्वादि गुणों और संपूर्ण गतियों को ठीक ठीक जानता है वह गुण विभाग के तत्व का ज्ञाता है उसके ऊपर सांसारिक दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता वह देह त्याग के पश्चात संपूर्ण गुणों के बंधन से छुटकारा पा जाता है महर्षियों परमात्म तत्व को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोह में नहीं पड़ता परमात्मा सब और हाथ पैर वाला सब और नेत्र शेर और मुख वाला तथा सब और वाला है क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है सबके हृदय में विराजमान पुरुष अर्थात परमात्मा का प्रभाव बहुत बड़ा है अणिमा लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियां उसी के स्वरूप है वह सबका शासन करने वाला ज्योतिर्मय और अविनाशी है संसार में जो मनुष्य बुद्धिमान परायण, ध्यानी जोगी सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय ज्ञानवान लोभहीन क्रोध को जीतने वाले प्रसन्न चित्त हीर तथा ममता और अहंकार से रहित है वे शब्द मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं जो महान आत्मा की महिमा को जानता है उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है जब पंच महाभूतों के विनाश के समय प्रलय काल उपस्थित होता है उस उस समय समय समस्त प्राणियों को महान महान भय भय का का करना करना पड़ता है। करना पड़ता है, है, सामना किंतु आत्मज्ञानी धीर पुरुष उस समय भी मोहित नहीं होता, जो इस प्रकार बुद्ध रूपी गुहा में स्थित विश्व रूप पुराण पुरुष रणमय देव और ज्ञानियों की परम गति रूप परम प्रभु को जानता है वह बुद्धिमान बुद्धि की सीमा के पार पहुंच जाता है